बोलोंडावन बिहारी लाल की जय श्री राधा बिहारी श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री निगौ हरी वो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राहारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय त्रिपराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यस्या कमलगल वाग्म ममृत जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष पर धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय प्रेरणिया तो हरे चैतन्य देवस्यो। ते पदकल वंदे श्रीचैतन्य अतिरांध्य ज्ञान शाकया चक्षुन्मील तस्म श्रीगुर्े नम दिव्य बंदारण्यकद्रुमाघ श्रीमद्रत्सिंहासन स्थौ श्रीमद्राधा श्री गोविंददेव प्रेषालीस्ब्य मनौ स्मरा श्रीमरास रसारंभी वंशी वट्ठटस्थिता कर्शन वेणुस्वैगोपी गोपीनाथश्रीस्त नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तैमीर वाछाकुभ्य कृपा सुभ्य पत्ता पावनेभ्यो श्रीवैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टुम सुमते रघुनाथदासजीवे मनमतीदयांद्र तुलसी काननम यत्र का पद्मना च पुराण पठनम यू हरि बुलशुर्ला हरिला गुरुदेव शर्मा परम श्री चैतन्य चरतामृत श्रीमद महाप्रभुत गुरुस्वामी जी के सन्मुख उपस्थित हैं और सनातन गुरुस्वामी जी को आप उपदेश प्रदान कर रहे हैं नृत्य प्रति महाप्रभु का सनातन है और बाईसवें परिच्छेद में, में त्रेपनवी जो कार्य है उसमें श्री भक्ति के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं साधन भक्ति का मुख्य स्वरूप है साधन भक्ति में प्रवेश की प्राप्ति होगी गुरुपादाश्रय दीक्षा ग्रहण और गुरु सेवा ये तीन भक्ति के प्रवेश के द्वार हैं भक्ति की उत्कंठा भक्ति के प्रति उत्कंठा जगाने के लिए श्री कृष्ण की करुणा का पूर्व श्लोक में श्री महाप्रभु ने कृपा करके गायन किया वर्णन किया कई कैमित्य मंडली के द्वारा श्री कृष्ण की कृपाल का वहां निरूपण किया गया एक श्लोक में अहो से स्तन काल कूटम साध्वी लेभे गतिम ततुन्यम कम बा दयालुम शरण कि बताओ ऐसा दयालु कृपालु और कौन है जिसकी हम शरणागति ग्रहण कर रहे करहा कर्ता कर्म करण अधिकरण संप्रदान सभी दृष्टि से श्री कृष्ण की महिमा का गायन किया श्री कृष्ण अपूर्ण रूप से कृपा कर रहे हैं बकी के ऊपर भी कृपा कर रही है कर्ता का वर्णन जब बकी के ऊपर कृपा है बगुली के ऊपर जो मथुरा से बगुला का रूप धारण करके आई वेश बदल करके फिर कामचारणी होकर के जिसने अपने आप के रूप को बदल लिया और बदल करके जो परम देवांगना सदी का रूप धारण करके नंद भवन में प्रवेश कर गए ऐसी छलिया भी है जब उसके ऊपर कृपा हो रही है तो फिर वो यदि कृष्ण की किसी प्रकार से कोई कृष्ण संबंधी चेष्टा कर रही है तो उसकी चेष्टा को भी कृष्ण ग्रहण कर रहे हैं तब उन ब्रजवासियों का क्या कहना अपने आप ये बात भाव कहीं प्रकट हो रहा है कि उन ब्रिजवासियों का क्या कहना जो कि निश्चल भाव से श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो अहो बकी करके दिखलाया कि जब छल के भाव से केवल वेश धारण करने मात्र से भी कृष्ण कृपा करते हैं तो जो निश्चल भाव से सेवा करते हैं उनका कहना क्या फिर पूतना ने तो श्री कृष्ण को विष प्रदान किया कालकुट विष लगा करके आई है और विष पर ला रही है तो उन ब्रिजवासियों का क्या कहना अपकर्म ये करता हो अपकर्म उन ब्रिजवासियों का क्या कहना जो कि श्री कृष्ण को सर्वदा पोषण वस्तु ही समर्पित करते हैं और कभी बाल्यलीला में कृष्ण माटी भी खा ले तो यशोदा डांटती है कि हाथ पेट खराब हो जाएगा तो इतना हित का चिंतन तो विष देने वाले को भी जब धात्रचित गति प्रदान की है तो जो सर्वदा कृष्ण का हित चिंतन करते हैं उनका कहना क्या है करता कर अप कर। मारने के विचार से श्री कृष्ण के कृष्ण को विष खिलाया जा रहा है वहां जहां पोषण का विचार है सर्वदा लाला प्रसन्न रहे हमारा विचार है तो इस करण का क्या कहना इस भावना का क्या कहना इस भाव से युक्त होकर के जो ब्रजवासी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं होता? कि कई मुक्ति में यह भाव अपने आप प्रकट होता है कि हीन वस्तु की महिमा का गायन किया जाए तो सर्वोच्च वस्तु की महिमा का कहां तक वर्णन किया जाएगा यही कई मुक्ति का भाव है फिर कृष्ण को बैरी समझ करके वहां विष दिया जा रहा है तो जो कृष्ण को अपना प्राण समझते हैं आत्मा समझते हैं उन ब्रिजवासी को कहना चतुर्थी व्यक्ति तो कृष्ण जो है वो उनको बैरी समझ करके उस बकी ने कहीं बदला लेने के लिए बकी ने कहीं कृष्ण कंस के आदेश को प्राप्त करके कृष्ण को शत्रु समझ करके जहां विष प्रदान किया तो जहां शत्रु भाव के द्वारा भी विष् प्रदान किया जा रहा है वहां परम आत्मा समझ करके प्रियतम वस्तु को और स्वास्थ्यकर आरोग्यकर वस्तु को ही माखन मिश्री को ही कन्हैया जल्दी से मोटा ताजा हो जाए पल जाए इस दृष्टि से जो अमृत प्रदान करने वाले हैं उन ब्रिजवासियों का कहना क्या तो कर्ता कर्म करण संप्रदान बैरी को नहीं बल्कि परम आकर्षक प्रश्न को वो विष् प्रदान वो अमृत प्रदान कर रही हैं उन ब्रिजवासियों का कहना क्या हेतु में यहां बैर भाव नहीं है बल्कि यहां पर प्रेम भाव है ब्रिजवासियों में अपूर्व प्रेम कृष्ण के लिए कृष्ण को आत्मा समझ करके उनका पोषण कर रहे हैं तो अहो बकियम स्तन कालकूटम जगत में कोई नाम पर रीझे कोई काम पे रीझे कोई जात पर रीझे कोई भाव पर रीझे यहां पर कुछ भी नहीं है नाम क्या है बोलपूत ना पवित्र वस्तु को जो रखे ही नहीं और भगवत गीता में कहा गया कि नहीं ज्ञान से सदशम पवित्र विद्यते ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु है ही नहीं ऐसे पूत माने ज्ञान को ना माने जो नाश कर दे अर्थात अज्ञान रूपा होकर के ही जो विराजमान है पूतना को अविद्या माना गया है अविद्या पूतना नष्टा छाया मात्र अवशेषता बल्लभाचार्य जी भागवतार्थ निबंध में कहते हैं कि अविद्या रूपी पूतना को कृष्ण ने मार दिया केवल छाया मात्रा अवशेषता उसके एक आभास दे दिया लीला के पोषण के लिए अविद्या का, का बध यह अविद्या का नाश पूतना को अविद्या माना गया तो कोई नाम पे है यहां पर नाम है पूतना कोई काम पे है काम क्या है बोले लोक बालक नहीं संसार के बालकों को मारने वाली बोले जात अच्छी होगी बोले जात भी अच्छे नहीं है राक्षसी राक्षसी जाति है बोले खान पान अच्छा होगा बोले नहीं नहीं रोजरासना बालकों के हृदय के रक्त का पान करने वाली है बोले विचार अच्छा होगा बोले ना ना जगह मारने का विचार करके आया आई है तभी विघान से आप हरे स्तनम दत्ता केवल उसने श्री हरी को स्तन मात्र दान किया और आपने स्तन मात्र दान की इस चेष्टा को मां की चेष्टा से मिलता हुआ जानकर के धाराओं की चेष्टा से मिलता हुआ जानकर के उसको ही सेवा मान दिया तो नकल करते करते असल हो जाए ये जो भक्तमाल का एक सामान्य सिद्धांत है भक्तमाल जी का वो सिद्धांत यहां पर परम परम फलीभूत हो रहा है जिघान से आप हरे स्तन दत्वा केवल स्तन मात्र दिया वो भी बालक को कहीं रुझाने के लिए आकर्षित करने के लिए परंतु तो सदगति उसको पूतना प्राप्त हुई तो अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघान से आ अपायत अपी असाध वो असाध्वी है पंत लेवे गतिम धातृता उसने धाय के उचित गति को प्राप्त किया भाव होता तब तो फिर कहना ही क्या धारण करने पर भी सारूप्य मुक्ति आपने धायों जैसी उसको दे दी धातृचताम का क्या तात्पर्य है कि धाय तो नहीं बनाया धाय तो बना बहुत जो रागात्मक रागात्मिका भाव का अनुसरण करेगा उसको फिर धाय का रूप प्राप्त तो होगा तो वो तो बड़ी दुर्लभ वस्तु है परंतु श्री पूतना को आपने धातुचित धायों जैसा स्वरूप मात्र प्रदान किया स्वरूप प्रदान करने का तात्पर्य है, जैसे कहा जाए कि अजीत साहब उनकी बात मत पूछो उनके यहां पर तो राजोचित वैभव है राजोचित कहने का मतलब है राजा नहीं है राजा से मिलता जुलता वैभव है राजोचित वैभव है ऐसी धातुता कहने का मतलब है धाय नहीं बनाया धाय से मिलती जुलती गति केवल स्वरूप पूतना को पूर्ण कर दिया तत्नियम उन कृष्ण को छोड़कर के उन कौन करके हम शरणागति ग्रहण करें और इसी को कह रहे हैं कि शरणागत अकि लक्षण अकिंचन मान कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई दूसरी वस्तु न चाहने वाले का यही लक्षण है के तार मध्य प्रवेश आत्मसमर्पण जो अकिंचन शरणागत यदि बनना है तो उसका एक लक्षण यही है कि इस लक्षण में प्रवेश करने के लिए आत्मसमर्पण किया जाए यदि किसी को अकिंचन शरणागत बनना है तो इस अकिंचन शरणागत के राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले गुरु गुरुपादाश्रय तस्मात् शिक्षण और विश्रमेण गुरु सेवा ये तीन चीज अपनानी पड़ेगी आत्मसमर्पण तो उसे करना पड़ेगा तो यह आत्मसमर्पण तो यही शरणागत बनने का शरणागत के राज्य में प्रवेश करने का द्वार शरणागत के द्वार वो ही निरूपण कर रहे हैं आंकुल संकल्प आगे कह रहे हैं कि तवास्मित बदन थ मनसा बिदन तस्थान माश्रता शरणागता हर वक्त विलास कि जो श्रीमद गुरुदेव के श्री चरणारविंद में प्रणाम करते हुए शरणागति ग्रहण करने के पहले ये कहे कि तवासमी हे गुरुदेव मैं आपके शरण में आया हूं तो तवासमी बचन बदन वाचा से बोलना चाहिए कि मैं आपका हूं तथा वो मनसा बिगल मन में भी यही शरणागति का कि आज मैं आपके माध्यम से श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण करूंगा तथा वो मनसा बिगल मन से भी यही भाव विगल माने ग्रहण करते हुए विराजमान हो और तत्थानम आश्रित शरीर से भी वाणी मन दो हो गए अब शरीर रहा तो शरीर से भी आश्रतस्तनवा तनवा तस्थान शरीर से श्री गुरुदेव के आश्रय लेकर के उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करके जो बिरामान है वो मोदते शरणागत ऐसा शरणागत प्रसन्न होता है परम आनंद को प्राप्त करता है इसलिए श्री कृष्ण के शरणागत बनने के लिए कृष्ण बड़े कृपालु हैं एक बार भी शरणागति की जो अभिलाषा करता है उसके ऊपर कृपा कर देते हैं इसका प्रमाण है कि बेश धारण करने मात्र से भी कृष्ण कृपा कर देते हैं और इसके लिए यदि कोई साधक केवल मन वाणी और शरीर इनसे कुछ चेष्टा करे णी से कहते मैं आपका हूं मन से मेरे संसार को छुड़ाने में हे श्री गुरुदेव आपकी कृपा के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है और शरीर से श्रीमद गुरुदेव उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करके यदि बेराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति मोद से उसे आनंद आनंद की ही प्राप्ति होती है शरण लया करे कृष्ण आत्मसमर्पण इस प्रकार श्री दीक्षा गुरु श्रवण गुरु दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु श्रवण गुरु इन सब की शरणागति ग्रहण करके करे आत्मसमर्पण जिसने अपने आप का समर्पण कर दिया कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसन श्री कृष्ण तत्काले आगे नहीं पीछे नहीं उसके शरणागति के काल में ही उसके भीतर एक अलक्षित चिन्मय स्वरूप स्थापित कर देते हैं श्री कृष्ण उसी समय उसे आत्मसम बना देते हैं अर्थात दिख नहीं रहा है पंत इसी शरीर में एक चिन्मय शुद्ध स्वरूप स्थापित हो जाता है जब इस शरीर से वो संसार की वार्तालाप कर रहा है तब ये शरीर उसका प्राकृत है परंतु तो हाथ में लेकर के जब कृष्ण नाम ले रहा है तो ये ही जुवा चाम की जुबानी रही ये जुवा चमड़ी की जुब्वानी रही ये जुवा चिन्हय हो गए उस चिन्ह जुब्वा से को काम आ, नाम लेगा ये हाथ केवल हड्डी खाल मांस अष्ट धातु के नहीं रहे बल्कि ये हाथ चिन्ह में हो गए और इनके द्वारा मंदिर की सोनी मंदिर के मंदिर वस्त्र की सेवा रसोई की सेवा ठाकुर जी के श्रृंगार की सेवा इनको करते हुए वो साधक विराजमान हो रहा है तो इन्हीं इंद्रियों में चिन्मय स्वरूप की प्राप्ति साधक को हो जाती है तो इस चिन्मयता को प्रदान करने का एक माध्यम है श्रीमद गुरुदेव श्री ठाकुर गुरुदेव के माध्यम से नाम रूपी स्पर्श मणि जीव को जैसे ही छुवाते हैं उसका यह लोहे का देह सोने का कुंदन का बन जाता है एक चिन्मय देह की प्राप्ति साधकों हो जाती है बड़ा सुंदर श्लोक क्या एक एक प्यार क्या है इस अध्याय की तो एक एक प्यार बिल्कुल रत्न है और ऐसे दिव्य सिद्धांत जरा जरा से मितमच वाचन च वचो वाग्मता के साथ में एकदम संक्षिप्त में दुर्लभतम विषयों को कहीं प्रस्तुत करे हैं तो शरण लया करे कृष्ण आत्मसमर्पण गुरुदेव की शरण देकर कृष्ण को जब आत्मसमर्पण कर रहा है कृष्ण तारे करे तत्काले। तत्काल तत्काल शब्द इसको रेखांकित करेंगे अंडरलाइन करेंगे कि तत्काल माने उसी समय श्री कृष्ण उसे आत्मसम मैंने चिन्मय स्वरूप प्रदान कर देते हैं जैसे कृष्ण का स्वरूप चिन्मय है ऐसे उसको भी एक अलक्षित स्वरूप मिल गया अब अलक्षित स्वरूप भीतर है यथावस्थित शरीर बाहर है अलक्षित स्वरूप और यथावस्थित स्वरूप को कहीं मिलाने के लिए बीणा बैणिक योक्यम बीणा और बैणिक इन दोनों की एकता स्थापित करने यथा गो और वित इन दोनों के गायन में जब तक एक रूपता नहीं होगी तब तक बाहर का स्वाद भीतर नहीं पहुंचेगा और भीतर का जो स्वाद है वह बाहर प्रकट नहीं होगा इसलिए एकता स्थापित करने के लिए पहले घंटों तबले को मृदंग को ठोका पीटी की जाएगी जब दोनों एक हो जाएंगे तो भीतर का राग यथावस्थित शरीर में यथावस्थ शरीर के द्वारा जो सेवा की जा रही है वो भीतर पहुंचती हुई विराजमान हो जाएगी इसी को कह रहे हैं कि मरते हो यदा त्यक्त समस्त कर्मा एक मनुष्य जब सारे अन्य कर्मों को छोड़ करके निवेदतात्मा आत्मा श्री कृष्ण चरणार में निवेदन करता है तो विचिकीर शतो में मैं उसे अपने जैसा बनाना चाहता हूं विचकीर्षा मैंने कर्तुम इच्छा उसे मैं अपने समान बनाने की इच्छा करता हूं ये संत प्रत्यय लगा करके दिखा रहे हैं कि मैं उसे अपने जैसा बनाने का प्रयास करता हूं बिचकीर्षता वह मेरे जैसा बनाने की इच्छा मेरे हृदय में उस समय हो जाती है और तथा अमृतत्व आय मैं उसको अमृतता प्रक्यमान माने शान प्रत्यय यह दिखा रहा है कि अमृतता दे दी है परंतु अभी छिपी हुई है प्रकट नहीं है जैसे बालक का जन्म ब्राह्मण वंश में हो गया तो कहलाएगा वो ब्राह्मण ही परंतु अभी यज्ञ नहीं करेगा यज्ञ में उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा यज्ञ में सम्मिलित किया जाएगा जब उसका यज्ञों संस्कार हो जाएगा तब ऐसी प्रकृतिमान तो तदा अमृतत्व प्रतिपद्यमान वो अमृतता को जल्दी ही प्राप्त करने वाला है उसको अधिकार संपत्ति की प्राप्ति हो गई है परंतु तो अधिकार संपत्ति की प्राप्ति होने पर भी जैसे संस्कार की अनिवार्यता होती है ऐसे वह प्रतीक्षा करेगा अपने सावित्रिक जन्म की वह प्रतीक्षा करेगा शुक्ल जन्म तो उसको प्राप्त हो गया है परंतु तो सावित्रिक जन्म प्राप्त नहीं हुआ है उसकी प्रतीक्षा करेगा सावित्रिक जन्म प्राप्त करने के बाद में फिर जो जन्म है उसकी भी वो प्रतीक्षा करेगा मन यज्ञ करने के लिए भी वो विराजमान होगा तो प्रतिपद्य मान तदा अमृतत्व प्रतिपद्य मान अमृता को वह प्राप्त करना चाहता है मैं आत्म भूया कल्पते मैं उसे आत्मभूमि माने ब्रह्म रूप ब्रह्मभूत बना देता हूं आत्मभूमि का तात्पर्य है ब्रह्मभूत। भूत गीता में जैसे कहा गया ब्रह्मभूत राजर्षि युग तो ब्रह्मभूत वो व्यक्ति ब्रह्मभूत हो जाता है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती समस्त सर्वेश भूतेश भक्तिम लभते परा तो ब्रह्मभूत ब्रह्मभूत का तात्पर्य है चिन्हय शरीर उसके भीतर आ तो गया है परंतु प्रकट नहीं हुआ चिन्हय शरीर उसके भीतर छिपा हुआ है परंतु वो प्रकट नहीं है तो उसका नाम है ब्रह्मभूत परीक्षित महाराज के लिए भी कहा गया ब्रह्मभूत राजसी परीक्षित ब्रह्मभूत हो गए आज माने श्री परीक्षण जो है उनको चिन्हयता की प्राप्ति हो गई तो जहां भी ब्रह्मभूत शब्द आया है भक्ति के अर्थ में वहां पर पार्षद देह के अर्थ को ग्रहण करना चाहिए पार्शद देह कहीं छिपा हुआ है कहीं प्रकट हो जाए यथावस्थित देह जब तक है तब तक बाधाएं हैं जब यथावस्थित देह गिर जाएगा पार्षद देह मिल जाएगा तो निर्विघ्न भजन बैकुंठ भजन कुंठारहित विगत कुंठा जो भजन है उसकी प्राप्ति होगी तो वैकुंठ में और जगत में अंतर यही है कि वहां पर कुंठा रहित भजन की प्राप्ति होगी यहाँ कुंठा सहित बाधाओं सहित यथावस्थ देह में भजन की प्राप्ति होगी तो अमृतत्व पृथ्वीपान मैं उसे अमृतता पृथ्वीप्य माने प्राप्त करा दी है केवल प्रकट नहीं हुई दे दी है उसके लक्षण प्रकट नहीं हुए हैं मैं आत्म है कल्पते मैं उसे आत्मभूम पार्षद जैसा कल्पते कल्प कल्पतेपदान धातु है अभी बनाया नहीं है संपन्न हुआ नहीं है संपादित किया जा रहा है प्रोसेस चालू है तो मैं आत्मभुआ इसे कल्पते क्लिप संपर्धम धातु है अर्थात मैं उसे पार्षद जैसा बना देता हूं जब अंत दशा में वो पहुंचेगा सेवा कर रहा है उससे वो भूल जाएगा कि मैं बाहरी जगत में हूं और उस समय वह सेवा करते हुए ही विराजमान होगा सब वस्तुओं से वह मौन व्रत धारण करके उस समय विराजमान होगा मौन का तात्पर्य है मुद लेना मान विषयों से अपनी इंद्रियों को मुद लेना बंद कर लेना उसका नाम है मौन मौन मन केवल मुख का बोली बंद करना ही मौन नहीं है आंखों से विषयों का दर्शन नहीं करेंगे कान से विषयों को नहीं सुनेंगे शरीर से विषयों का स्पर्श नहीं करेंगे इत्यादि शरीर की जितने भी पंचेंद्रिय हैं उनके कार्यों से अपने विषयों से अपने मन को वह रोक लेता है अब साधन भक्ति लक्षण सुन सनातन अरे सनातन अब साधन भक्ति के लक्षण को सुन ते पाए कृष्ण प्रेम महाधन साधन भक्ति के द्वारा ही प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है साधन भक्ति और प्रेमा भक्ति अलग अलग नहीं है केवल आस्वाद का अंतर है जैसे कच्चा आम ही मीठा आम बंदे की योग्यता रखता है इसी प्रकार साधन भक्ति ही आस्वादनीय प्रेमा भक्ति बंदे की योग्यता रखती है हा कृष्ण प्रेम महाधन साधन भक्ति के द्वारा ही कृष्ण प्रेम महाधन की प्राप्ति साधकों होगी साधन भक्ति किसको कहते हैं कृत्य साध्या भवे साध्य भाव साधना भिरा, नित्य सिद्धस्य भाव से प्राकट्यम हृदय साध्यता कृति माने इंद्रियों के द्वारा जिस कृष्णानुशीलन को किया जाए कृष्ण संबंधी चेष्टा को किया जाए ऐसी कृष्ण संबंधी चेष्टा कृष्णानुशीलन कृष्ण संबंधी चेष्टा जो कि कृत्य कर्मेंद्री ज्ञानेन्द्री और अंतकरण रूपी कृतियों के द्वारा कृति माने इंद्रियों के द्वारा जिसको किया जाए कृत्यध्या इंद्र तीन कर्मेंद्री ज्ञानेन्द्रीय और अंतकरण कर्मेंद्रियों के द्वारा हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका त्याग करते हैं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको हम ग्रहण करते हैं अंतकरण के द्वारा इनके सुख दुख को कहीं भोगते आंखों के आगे आंखों के साथ में यदि अंतकरण नहीं जुड़ा है मन नहीं जुड़ रहा है और कोई पूछे कि भाई लाल रंग की कार इधर से गई क्या बोला पता नहीं भाई ध्यान नहीं है अब कई होगी आंखों के सामने से परंतु कहना पड़ेगा ध्यान नहीं है तो जब तक इंद्री के साथ में अंतकर्ण नहीं जुड़ेगा तब तक विषयों को ग्रहण नहीं किया जाए भोगने वाला शुद्ध यह अंतकरणी है मनी है तो कृत साध्या कर्मेंद्रीय ज्ञानेन्द्रीय और अंतकरण इनके द्वारा जो चेष्टा की जाए साध्य भावा और इन चेष्टाओं के द्वारा भाव की प्राप्ति होना यही साध्य है भाव की जो प्राप्ति है वही साध्य होकर के विराजमान है साध्य भावा भाव ही साध्य होकर के विराजमान अर्थात मेरे हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम उत्पन्न हो साध्य होकर के विराजमान उस चेष्टा का नाम कृष्णानुशीलन का नाम अनुशील मान चेष्टा अंकुल कृष्णानुशीलन भक्ति की परिभाषा है तो ऐसी चेष्टा का नाम भक्ति होगा साधन भक्ति जो अभी इंद्रियों के द्वारा की जा रही है नृत्य सिद्ध से भाव से भाव तो नृत्य सिद्ध है श्री राधारणी में विराजमान है अपने अनुकार्य पर में विराजमान है उपासक हैं तो यशोदा जी में जो भाव विराजमान है रस के परकर हैं तो जो भाव श्री सुवन में विराजमान है रस के परकर है रस की उपासना कर रहे हैं तो जो भाव श्री नंद भोवन के श्री चित्रक पत्रक आदि दासों में विराजमान है और मधुरस की उपासना कर रहे हैं तो जो भाव श्री रूप जी में विराजमान है ऐसे भाव का प्रकट हो जाना यही साध्यता है। वस्तु नित्य सिद्ध है उसका केवल प्राकट्य मात्र है वस्तु को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है वो साध्य नहीं है वो नित्य सिद्ध है तो नित्य सिद्ध से भाव से भाव तो नित्य सिद्ध है और नित्य प्रकार में सर्वला विराजमान है उनकी कृपा से हमारे हृदय में भी आ गए हैं उनको उत्पन्न नहीं किया जाएगा उनका अनुमान नहीं किया जाएगा उनकी भावना नहीं की जाएगी बल्कि उनकी अभिव्यक्ति मात्र होगी रस सिद्धांत के यही चार सिद्धांत हैं कि रस हृदय में विराजमान रहता है कोई विद्वान कहते हैं भट्ट लोन लट वे कहते हैं कि रस की उत्पत्ति होती है भट्ट नायक वे कहते हैं कि रस का अनुमान किया जाता है भट्ट शंकुक भट्ट नायक वे कहते हैं कि रस की भुक्ति होती है भोग किया जाता है परंतु तो अभिनव गुप्त वे कहते हैं कि रस की अभिव्यक्ति होती है ये रस सिद्धांत के चार सिद्धांत उत्पत्तिवाद अनुमतिवाद भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद जितने भी रस सिद्धांतकार हैं वे सब अभिव्यक्ति मानते हैं हृदय में भाव है वो केवल जगेगा दा नहीं होगा उत्पत्ति नहीं है रस की हृदय भाव था अभी तक सोया हुआ था जग गया अभिव्यक्ति मात्र तो हो गया उसका अनुमान भी नहीं किया जा रहा है वो हृदय में पहले विद्यमान था चित्र तुरंगन न्यायिक से केवल उसका अनुमान नहीं किया जाता है चित्र में कोई घोड़ा लिखा हुआ है कोई पूछेगा क्या है तो कहा जाएगा घोड़ा है परंतु उस घोड़े पर सवाल नहीं की जा सकती यहां पर अनुभूति की जाएगी जो पात्र अनुट कर रहा है पात्र बोल रहा है उसकी अनुभूति सामाजिक भी ऑडियंस भी करेगी तो अनुमान भी नहीं किया जा रहा है भुक्ति का तात्पर्य है कि स्वपर तटस्थभाव से मुक्त होकर के उसका साधारणकरण कर देना परंतु वो ठीक है ये शास्त्री नहीं है इसलिए अभिव्यक्ति कहने पर सब कुछ आ जाएगा अभिव्यक्ति ही उसकी हुई जो था उसकी अभिव्यक्ति मात्र होती हुई विराजमान हो रही आज एक जगह जाना है तो तो अभिव्यक्तिवाद जो है वह अभिव्यक्तिवाद ही मुख्य स्वरूप होकर के विराजमान तो नित्य सिद्धस्य भाव से प्राकट्य हृदय दे साध्यता जो नित्य सिद्ध भाव है उसका प्राकट्य होना यही साध्य होकर के विराजमान वस्तु तो को कहीं प्रकट नहीं करना है वस्तु तो बल्कि वस्तु तो अपने आप प्रकट होगी अब ये साधन भक्ति का लक्षण बताया अब आगे बर्ण करें श्रवणाद्य क्रियाताप स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण उपजाए प्रेम धन श्रवणादि जो क्रियाएं हैं श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन ये जो चेष्टाएं हैं ये तो है स्वरूप लक्षण साध्या इंद्रियों के द्वारा साध्य होगा ये तो हो गया श्रवण कहने का मतलब है कि ज्ञान कीर्तन कहने का मतलब है वाहक इंद्र उसके द्वारा कीर्तन होगा तो कर्म इंद्र और स्मरण का तात्पर्य अंतकरण तो श्रवण कीर्तन स्मरण ये क्रमशाह श्रवण यह प्रतीक है उपलक्षण है ज्ञान का जो कीर्तन है वह कर्मेंद्रियों का उपलक्षण है और स्मरण या अंतकरण का मन बुद्धि चित्र अहंकार इनका उपलक्षण होकर के विराजमान है तो श्रवणादि क्रिया ये साधन भक्ति के स्वरूप लक्षण हैं तटस्थ लक्षण उपजाए प्रेम धन तटस्थ लक्षण के द्वारा प्रेम धन की प्राप्ति होती है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न क्या बात एक परिभाषा दे रहे हैं यहां पर प्रत्येक बाक्य परिभाषा है इस अध्याय का तो क्या कहना तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य है श्री कृष्ण प्रेम तो नित्य सिद्ध है वह कभी साध्य नहीं है उसको कोई पैदा किया जाए नया बनाया जा रहा है ऐसा नहीं है प्रेम तो नित्य सिद्ध है नित्य सिद्धि में श्री राधारानी में श्री सुवन में श्री नंदोदा में, में वो चित्रित्य विराजमान है और उनकी कृपा से उसका एक सीकर एक हम में भी आ चुका है गुरुदेव ने उसके बीज को बो दिया है। और जो बीज बोया गया उसमें पूरी सामर्थ्य बिराजमान है बीज में दिख नहीं रहा है परंतु आम के बीच की पत्ती कैसी होंगी डाली कैसी होंगी उसमें कैसी बोर आएंगी कैसे उसमें पहले छोटी अमिया लगेंगी वो कैसे पत्थर के मीठे आम बनेंगे सारे के सारे गुण उसमें पहले से विद्यमान केवल समय आने पर उनका प्राकट्य होगा और यदि बबूल होया गया है तो बबूल में भी सारे के सारे वृक्ष के जो गुण है वो उस बीज में विद्यमान है कारण भी सत्य है और कार्य भी सत्य है यह सत्कार्यवाद या वैष्णवों का भी एक सिद्धांत है केवल सांख्य तत्व तो का ही नहीं वैष्णवों का भी सिद्धांत है असद अकारात्दान ग्रहणात् सर्वसभाव भावात, से शक्त करना कारण भावाच सत्कार्य असत उपादान असद अखरणात् जो असद वस्तु है वो कभी भी करण नहीं हो सकती माने असल वस्तु का तात्पर्य जैसे आकाश पुष्प उसकी माला नहीं बनाई जा सकती है जो है ही नहीं उसको उसको कैसे किया जाएगा यदि कोई ये कहे कि बंध्या के पुत्र को आकाश पुसुम के सिंहासन के ऊपर विराजमान करके बैल के दूध से अभिषेक करा करके कछुए की पीठ पर उत्पन्न होने वाले रोमों की चमर से उसका पूजन किया जाए उसके ऊपर चमर किया किया जा सकता है क्या <laughs> तो जो वस्तु तो असत है वो अकरणार्थ वो कभी काव्य नहीं होती है उपादान ग्रहण। प्रत्येक वस्तु को ग्रहण करने के लिए योग्य उपादान ही लिया जाएगा कपड़ा बनाना है तो सूत चाहिए घड़ा बनाना है तो मिट्टी चाहिए लकड़ी की मूर्ति बनानी है तो पहले लकड़ी चाहिए उपादान ग्रहणा वस्तुओं से सब वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती हैं और शक्य से शक्य करना जो समर्थ है वही किसी समर्थ वस्तु को बना सकता है किसी वस्तु में जो बनने की सामर्थ्य है उसको ही कहीं बनाया जा सकता है सभी वस्तुएं बनाई नहीं जा सकती है हरेक से हरेक तरह की वस्तुएं नहीं बनाई जा सकती हैं शक्य से शक्त करना जो श, शक्त से शक्य करना शक्त सामर्थवान व्यक्ति ही किसी कार्य को कर सकता है कारण भावाचक सत्कार्य इस प्रकार कारण भी है, सत है सत्कारण से ही सत्कार्य की प्राप्ति होती है ये सांख्य तत्व का एक सिद्धांत है सत्कार्यवाद का सिद्धांत है और गण भी यही कहते हैं कि नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम तो नित्य सिद्ध था उसमें सारी साधन भक्ति में गुण विद्यमान थे वे कहीं प्रकट हो रहे नहीं श्रवण आदि शुद्ध चित्ते उदय श्रवण आदि से जब चित्त शुद्ध हो गया तो वो भक्ति जो थी वह उदय हो जाएगी उसका केवल मैनिफेस्टेशन होगा वो केवल प्रकट मात्र होगी पैदा नहीं होगी नई बनाई दी गई है भक्ति कृपा से भक्ति के हृदय में आई है वो प्रकट हो रही है साधन भक्ति द्वित प्रकार अब ये साधन भक्ति दो प्रकार की है एक वैधि भक्ति और एक रागानुभा जहां शास्त्र की आज्ञा से भक्ति में प्रवृत्ति हो उसका नाम है वैधि भक्ति और जहां सेवा करने के लोभ से भक्ति उत्पन्न हो सेवा कृष्णा उसका नाम है राग सेवा करने के लोभ से भक्ति जहां उत्पन्न हो वहां पर है तो लोभ होना बहुत जरूरी है शास्त्र की आज्ञा यह बौद्धिक है इंटेलेक्चुअल है शास्त्र कह रहे हैं युक्ति दी गई है इसलिए भक्ति कर रहे हैं उसका नाम बैधि भक्ति और रागान का भक्ति जो है वह राग माने तृष्णा के कारण लोह के कारण उत्पन्न होती है रागहीन जन भजे शास्त्रीय आज्ञा जो रागहीन जन है जिसमें सेवा करने की अभिलाषा नहीं है वो तो शास्त्र की आज्ञा से भजन करता है वैधि भक्ति बल तारे सब सर्वशास्त्र गाय उसको वैधि भक्ति कहा जाता है शास्त्र इसी का गायन कर रहे हैं भक्ति करना ये शास्त्र की आज्ञा के कारण अनिवार्य है ऑप्शनल नहीं भक्ति भक्ति का आगे अब भक्ति जो है उसका निरूपण करेंगे बोलो नावन बिहारी लाल की जय आज थोड़ी सी शीघ्रता है इसलिए थोड़ा विश्राम दे रहे हैं और अभी शिव का फॉर्म भी आ गया है तो, तो मैं हो